सत्यवती क्षम धाम जग्धा नमा तत् प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे श्री चैतन्यदेव नर्पित चरी चरातुयावती नक्कल समर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वक्तिश्रिय हरप्रट सुंदरद्विकदंब संदी सदा हृदय कंद स्फुतः शची नंदन जयता पंगोमो मनमती मत्सर्वस्वपोज राधामदनमोहनौ दिव्यारण्यकद्रुमा श्रीमद्रत्रत्न सिंहासनस्थ श्रीमद्राधाश्रीलगोविंददेव प्रेष्ठाली सब्यम स्मरा श्रीमरासरसारंभि वंशीवट्ठटस्थिता कर्शन वेणुस्वन गोपी गोपीनाथश्रेस्त नारायण नमस्कृत्य नरम चमं देवी सरस्वती व्या ततो मुदीर वाचाकुभ्य कृपासीुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम बुलश शृंदावन बिहारी जय पर मंगल श्रीमहोत्सव महाकाव्य श्री पौनम विशाखा जी के साथ में श्री राधिका के मान भवन में प्रधारी वहां छिप के विराजमान हो गई हैं जान रही हैं कि देखूं तो सही श्री राधिका क्या कहती हैं और उस समय श्री प्रिया अधेरे में बैठी हुई हैं बड़ी दुखी और विलाप करती हुई कह रही हैं वा श्लोक है उसके पूर्व के श्लोक में श्री प्रिया ये बिलाप करती हुई कह रही थी निन्यानवे श्लोक में कह आई थी निन्यानवे में कि द्वितिया बिलोटित तमाद अपि मन मनस्तन तीक्षण परम लपित मुद्यद भूत वो दूती ने जिस समय समय मुझे अनेक अनेक बार समझाया उस अवस्था को प्राप्त करके श्री प्रिया बुंदाई का है जो पहले तो प्यारे का अपमान कर दे उसके दूत का अपमान कर दे और फिर बाद में पश्चाताप करे उसका नाम कलाहानता तो हृदय में कला धारण करती हुई श्री प्रिया कह रही हैं कि दूतिया बिलोड़ित तमाद अपि मन मनस्ता दूती ने जिस समय मेरे पास में आकर के श्याम सुंदर के वचन कहे और उसने मुझे प्रेरित करना चाहा श्याम सुंदर के पास में मिलने के लिए उस समय हाय हाय देखो तो सही कि मन मन तत्तीक्षण परम लपितम मेरे मन ने तीक्षण जो बचन है वो ही बोले अर्थात मैं सर्वदा सर्वदा कठोर बचन कहती रही हाय ऐसा मैंने क्यों किया तो तीक्षण परम लपितम उद्यत भूत कथम वे मेरे बचन टेढ़े वचन कैसे सामने प्रकट हुए मुझे ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए था जाते ही वह समंता। यद्यपि दूध स्वभाव से ही शीतल है सांद्र है परंतु यदि उसको बहुत ज्यादा मथा जाए तो बहुत ज्यादा मथने पर स्निग्धम पयो बमत दारुण मिधमग्न जो स्निग्ध दूध है वह भी गर्म हो जाता है वह भी तीव्र अग्नि को प्रकट करने लगता है माने दूध का स्वभाव शीतल है तरल है परंतु तो ज्यादा मथा जाए तो ज्यादा मथने से दूध भी कहीं गर्म हो जाएगा आप कह रही हैं कि स्वप्न गमेद्य हरिणा श्लोक देखेंगे यहां शिशु करे हैं दिव्या नेता भूषणानि यदा हम नांधी स्वप्ना गिणा प्रयाषण नृतारद अरे अभी अभी मैंने कोई सपना देखा था सपना नहीं है यथार्थ ये परिप्रिय वो जो यथार्थ था उसको बिरह में सपना समझ रही हैं बोले अभी अभी मैंने एक सपना देखा कि हरिणा प्रहतान दिव्या के वृंदा के द्वारा श्री प्यारे ने मेरे मनोहर उन हरी ने वृंदाक्षया बृंदा नाम करके जो देवी है उन वृंदा देवी के हाथ से श्री हरि ने अनुनयता निज भूषण आनी मेरी अनुनय करते हुए सुंदर सुंदर अपने जो आभूषण थे उन आभूषणों को श्री श्याम सुंदर ने मेरे लिए भेजा अर्थात श्याम सुंदर ने अपनी माला प्रवृत्ति आभूषण माला कांग के पुष्प के जो कुंडल जो तुर्रा कटी की सुंदर जो कोंधनी चरणों के नूपुर वलय जो पुष्प के थे उनको अपने जो धारण के हुए आभूषण आभुश, थे उन आभूषणों को प्यारी ने मुझे भेजा मैंने ऐसा अभी अभी सपना देखा है जो यथार्थ है उसको सपना समझ रही है यह रस की रीति अद्भुत है कि श्याम सुंदर का आविर्भाव उसको भी ये सपना समझती है श्याम सुंदर जो संदेश भेजते हैं उस संदेश को भी ये कभी कभी सपना समझ लेती हैं तो श्याम सुंदर ने तो ये शिव वृंदा जी के द्वारा सुंदर आभूषणों को भेजा था अपने शिवप्रिया को धैर्य देने के लिए पंत कह रही हैं कि स्वप्ना गमे अद्य आज मुझे सपना अभी अभी आया था और उस अभी अभी आयु सपने में मैंने देखा कि हरिणा प्रहृतानीज भूषण श्री हरि ने अपने आभूषणों को मेरे पास में भेजा है कैसे भेजा बोले देव्या वृंदाक्षया देवी वृंदा उनके द्वारा मेरे पास में सुंदर आभूषणों को श्री श्याम ने मुझे धैर्य देने के लिए भेजा था और अनुनयता वो देवी भी मेरी खूब अनुनय कर रही थी जो यथार्थ है उसको स्वप्न समझ रही हैं बोल वो वृंदा भी मेरी खूब अनुनय कर रही थी परंतु ना पश्य ईशम अपी मेरी कठोरता देखो कि मैंने न तो उस देवी की ओर देखा वृंदा से भी मैंने बात नहीं की और मैंने उन आभूषणों की ओर भी जला भी नहीं देखा नापश्य में नहीं, नहीं देखा मान हता यदा हम हाय मेरे हृदय में ये मान का भाव कहां से उत्पन्न हो गया मैं मान से हथ थी मान ने मुझे अभिभूत कर रखा था और मैंने उन आभूषणों की ओर और, और उस सखी की अन्य की ओर सखी की ओर तीनों की ओर जरा भी नहीं देखा मान हता हाय मान ने मुझे पराजित कर दिया था यदा हम अंधी में हाय मैं क्या अंधी हो गई थी विधना पे कथम तदय हाय हाय विधाता ने मुझे अंधा कर दिया था अरे इस समय यदि आभूषण होते तो मैं उनको देख तो भी लेती प्यारे की रूप माधुरी का थोड़ा सा आ, मुझे अनुमान हो जाता कुछ आस्वादन प्राप्त हो जाता परंतु तो हाँ, आय सरल सरल मैंने अभी अभी स्वप्न देखा उस स्वप्न में देखा कि हरिणा प्रतान देव्या श्री श्याम सुंदर ने देवी बृंदा नामक वृंदाक्ष नाम ब्रन्णा बृंदा जिनका नाम है उन देवी के द्वारा अनुनयता निज भूषण अनुन सहित अपने आभूषणों को मुझे मेरे पास में भेजा था वो देवी भी श्याम सुंदर के अनुनय को योग्यों मुझे सुना रही थी परंतु ना पश्चि पश्यम दपी। मैंने उनको जरा भी नहीं देखा जरा भी नहीं देखा हाय मान हटा हम हाय मैं कैसे मान से मान के भाव से अभिभूत हो गई थी कि मैंने उनको नहीं देखा नांदी कृतासनी हाय विधाता ने मुझे अंधा क्यों नहीं कर दिया नाधी कृतासनी हाय मैंने उन आभूषणों का अपमान किया विधाता ने मुझे अंधा क्यों नहीं कर दिया है नांदी कृता इसे तो मैं अंधी हो जाती सोई ठीक है विध नाप कथम तदैव मुझे तो विधाता को उसी समय अंधा कर देना चाहिए था परंतु हाय मैंने वो आभूषणों को लौटा दिया कर्ण मान कटतम मम निष्ठुर शय्याभूत अनुसुत्य कंप्रे मुन नवमता समय तेना श्री पाप ऐसे कवि सखी जो आती है दूती आती है उसका अपमान करती हैं और फिर कलानतरता अवस्था को प्राप्त करती हैं, कभी श्री श्याम सुंदर भी जैसे इनके सामने भावना में आविर्भूत होकर के विराजमान होते हैं उसको भी ये स्वप्न समझ करके और तो उसमें भावना में आए हुए प्यारे उनका भी अपमान करते हुए विराजमान होती हैं तो कह रही हैं कि आकरण माम कब आकर ने मानकटता मम निष्ठुर आया बोले बुले देखो देखो मैं ऐसी निष्ठुर हूं कि मेरी मान कटता तीव्र मान उसकी कट कटता को श्याम सुंदर ने जब सुना होगा शय्याम पर स्वयं अभूत अनुसुत्य काम वे एकदम व्याकुल हो गए मुझे ऐसा लगा कि प्यारे शय्याम पर स्वयं अभूत मेरी शैया के पास में स्वयं मुझे मनाने के लिए आए अनुसत्य कंपा मेरे पास में आकर के अनुसत्य शय्याम पर स्वयं अभूत अनुसत्य स्वयं अनुसत्य माने चलकर के शय्याम पर अभूत मेरी शैया के पास में आकर के श्याम सुंदर ठाड़े हुए कंप रहा वे का मेरी मांग कटता को सुनकर के शाम सुंदर पर रहा नहीं गया पहले उन्होंने दूती को भेजा और अब वे स्वयं चल करके मेरे पास में मेरी शैया के पास में आए कंपित होते हुए चले जा रहे हैं प्रेम नबमता समया मुकुंद हाय प्रयांग नुवन वे प्यारे प्रयांग माने अधिक प्यारे प्रिय प्रेंग प्रेष्ठ इस तरह से तीन रूप चलते हैं जो कंपेटेटिव डिग्री है उसमें प्रयांग अतिशय प्यारे अत्यंत प्यारे वे जो प्यारे हैं वो प्रयांग मेरे पास में नुवन मुझे प्रणाम करते हुए आए नुवन मुझे नमन करते हुए श्री श्याम सुंदर मेरे पास में खड़े हुए थे समया मुकुंद उन मुकुंद को मैंने देखा वे प्रणाम करते हुए विराजमान हैं है तेनाधिधि ममधि शफरी पपातो परंतु देखो तो सही तेन अधिधिबो आज मानो मैंने मरु भूमि में मरुस्थल में हाय मैंने अपने मनुरूपी शफरी को निकाल करके डाल दिया और अब मेरी मनुरूपी शफरी शफरी कहते हैं मछली जैसे कोई जल में से निकाल करके अधिधम्ब अधिधम्ब कहते हैं अधि माने में धम्भ माने रेगिस्तान मरुस्थल उस रेगस्थान में जैसे कोई मछली को डाल दे ऐसी जैसी दशा होती है ऐसी मेरी भी दशा आज हो रही है और मैं मेरी मन रूपी मछली वहां पर तड़फ तड़फ कर रही है फड़ फर, फर फर फर करती हुई फड़ फर फड़ रही है तो आकर ने मान कटता मम निष्ठुर आया मैंने निष्ठुर होकर के जिस समय मान की कटता को प्रकट किया होगा प्रकट किया था उसको श्याम सुंदर ने आकर जब सुना तो आकर ने मानक आया मुझ की। मान को सुनकर के के अभूत श्री स्वयं चलकर मेरी शैया के पास में आए ये स्वप्न देख रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे श्याम सुंदर मुझे मनाने के लिए आ रहे हैं और अनुसुत्य कंप मेरे निकट आकर के कंप वे कांपते हुए विराजमान हो रहे हैं और वो प्रे नवन वो प्रिय नोवन मुझे प्रणाम कर रहे हैं पंत हाय अब अवमत हा। मेरी बुद्धि देखो कि मैंने प्यारे का कैसा अपमान किया अब अवनतः मैंने उनका अब अवमत मैंने उनका अपमान किया है अब मानना ही मैंने प्यारे की किए है तो नवन माने प्रणाम करते हुए और अब मत माने मैंने उनका जब अपमान किया उस अपमान करने पर समया मुकुंद हा। आहा वे मुकुंद मुकुंद शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं जो अपूर्व आनंद को प्रदान करने वाले हैं मुकुमाने आनंद उसको जो दान करें उनका नाम मुकुंद परंतु हाय उन सुख देने वाले बुद्ध श्याम सुंदर को ही मेरी बुद्धि देखो कि मैं उनका ही अपमान करती हुईमान हुई और आज मम मैंने प्यारे का जो अपमान किया तेन माने उस अपमान के द्वारा ही अधिधन माने रेगिस्तान में मानो मम धी शफरी पपातो मेरी बुद्धि रेगिस्तान के उस तपती हुई तेज धूप में ही डाल दी गई और वो वहां पर फर फर फर फर कर रही है अब मेरी बुद्धि व्याकुल हो रही है नीचे की पंक्ति बड़ी सुंदर है प्रे आंदोलन जब प्यारे मुझे प्रणाम कर रहे थे उस समय अवमत मैंने उनका अपमान किया प्रे आंदोलन नवमत जब मैंने उनका अपमान किया तो वो अपमान नहीं है आए तेन धिन, उन मुकुंद का मैंने अपमान किया इससे बढ़कर के अंचित बात कौन सी होगी जो मुकुंद है उसका तो स्वागत करना चाहिए मुकुमान आनंद को देने वाले हैं तो मैंने उनका ही अपमान किया इससे बढ़कर के बुद्धिहीनता और क्या होगी तेन मन, उस अपमान के कारण ही मानु मैंने मम धी शफरी अपनी बुद्धि रूपी मछली को आज अधन माने रेगिस्तान में कहीं मरुस्थल में पपात तो डाल दिया है और मेरी बुद्धि कष्ट पाती हुई विराजमान हो रही है अब ये धी शफरी में बड़ा सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया बुद्धि रूपी जो शफरी है उसको मैंने आज अधिधंग में कह रही है मानो रेगिस्तान में डाल दिया तो रूप का अतिशोक्ति रूपक भी है और अतिशोक्ति है रूप का शोक्ति एक अलंकार अलग अलंकार है परंतु तो यहां पर रेगिस्तान रूपी जगह पर मैंने अपनी बुद्धि रूपी शफरी को डाल दिया शफरी माने मछली उसको डाल दिया है सुंदर स्वभावक्ति का प्रयोग भी है और धी शफरी का यहां पर बड़ा सुंदर प्रयोग है ये बुद्धि रूपी मछली को मैंने रेगिस्तान में पटक दिया ये सुंदर रूपक का परम्परित रूपक का बड़ा सुंदर यहां पर प्रयोग हो रहा है और ऐसा कहते कहते श्री किशोरी में अत्यंत दीनता नाम करके जो संचारी भाव है वो संचारी भाव प्रकट हो गया निर्वेद क्लांति ये जितने भी संचारी भाव हैं, इनमें दीनता नाम करके जो संचारी भाव है वो दीनता नामक संचारी भाव श्री प्रिया में उस समय उत्पन्न हो है और उस संचारी को धारण करके ये बेह में कई संचारी हैं। इनमें ये एकदम व्याकुल होकर के विराजमान हो रही है दीनता संचारी को धारण कर रही हैं दीनता में है परम श्रेष्ठ तो निर्वेद विषाद ग्लानी दैन्य त्रासमें तो निर्वेद विषाद ग्लानि और दैन्य ये चार जो संचारी हैं वो विशेष रूप से निर्वेद का तात्पर्य है सुख की सामग्री मिलने पर भी जहां उन सुख का भोग नहीं किया जाए उनके प्रति वृक्ति उसका नाम है निर्वेद विषाद का तात्पर्य है पहले जो अपने किए गए कार्य हैं उन कार्यों के ऊपर ही अत्यंत अत्यंत दुखी होना वो विषाद ग्लानि का तात्पर्य है अपने किए के ऊपर पश्चाताप करना और दीनता माने अपनी गरिमा का त्याग करके अत्यंत दीन हो या दीनता नामक जो संचारी भाव है उसका यहां पर दर्शन करने लायक है कि कंकर्य पाक कार्य पदवी अपना हाय मैं तो श्याम सुंदर की किंकरी बनने लायक भी नहीं हूं ये भाव मिलन में कहीं होगा मिलन में तो बस एकदम ऐठ रहती है शिवप्रिया जी में परंतु में एकदम दीनता धारण करके विराजमान होते हैं एकदम व्याकुलता प्राप्त करके विराजमान है आई नंदम जैसे श्रीमंद महाप्रभु कहते हैं ऐसे कैंकर भाव को धारण करके वो राधा महाप्रभु कह रहे हैं वहां पर भी और यहां पर भी वो, ही वो ही भावधारण करके कि अंद वहां पर श्री महाप्रभु अपने राधाभाप को छिपाते हुए कह रहे हैं अय किंकरम पत्तम माम भ्यू भव महामुधव कृपया तव पाद पंकज धूली सदस्य विचिन्त हो तनुज ये श्लोक बड़ा मार्मिक है उस श्लोक में उपास्य कौन है बोलो उपास्य हैं नंदतनुज श्री द्वारकाधीश उपास्य नहीं है नारायण उपास्य नहीं है मेरे उपास्य कौन है बोले श्री वृजेंद्र नंदन वे उपास्य है सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप का निरूपण है वहां पर आई नंद कहकर के सर्वोत्तम स्वरूप जो है वो कौन सा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अन्य गोविंद जो गोविंद है वे ही परम होकर के विराजमान है तो ये आई नंद तनु कहकर के सबसे ज्यादा प्रियतम स्वरूप माधुर्य का परम प्रकाशन कहीं है तो नंद तनज में है फिर जीव का अपना स्वरूप वो सना नित्य कृष्णदास होकर के विराजमान है किंकरम मैं किंकर होकर के विराजमान हूं तो ठाकुर जी का स्वरूप हो गया अपना स्वरूप हो गया उपास्य और उपासक दोनों का स्वरूप हो गया और अपनी दशा क्या हुई अपनी दशा ये प्रभु मुझे अपने स्वरूप का कभी सम्यक प्रकार से बोध था नहीं मैं सच्चिदानंद रूप तो था सच्चिदानंद रूप होने होने के कारण भी होने पर भी मैं कभी आपके स्वरूप को अपने स्वरूप को भी दोनों के स्वरूप को सम्यक प्रकार से नहीं जान सका सृष्टि के पहले मेरी जो स्थिति थी वह उस में पड़े हुए जीव के समान थी जैसे शिशुक्ति की स्थिति में जीव सच्चिदानंद है तो सही परंतु तो उसको अपने सच्चिदानंद रूपता का भी सम्यक प्रकार से अनुभव नहीं है यथा कसंचित अनुभव भी है, है। पूरा स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं है भगवत सेवा तो उसको मिली भी नहीं है सेवा मिलती तो सेवा को कभी छोड़ता ही नहीं परंतु उसको सेवा मिली नहीं है और अपने स्वरूप का भी सम्यक प्रकार से उसको अनुभव नहीं है इसलिए जीव को अपने स्वरूप का सम्यक अनुभव हो जाए और भगवत सेवा सुख की इसको सम्यक प्रकार से प्राप्ति हो ये मन में कृपाल कृपा धारण करके ठाकुर ने इस जीव को माया देवी को समर्पित किया कि जब तक उसको माया देवी के द्वारा शरीर और साधन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसे कृतकृत की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए माया देवी को कृपा करके भगवान ने इस जीव को सौंपा जीव को अपने निज स्वरूप का अनुभव यथा यथाकथनचित प्राप्त था पूरा पूरा अनुभव प्राप्त नहीं था यथाकथनचित अनुभव था यथाकथनचित अनुभव नहीं होता सच्चन तो जागने के बाद में जब पहली बार वो जागा माने गहरी नींद के बाद में प्रातः काल जब वो जागा तो एक क्षण के लिए उसको ये अनुभव हुआ कि सुखम हम नकिंचित किंचित मैं सुख में था मुझे कुछ भी पता नहीं इसका मतलब है कि शिशुपति में उसको सुख का अनुभव तो था परंतु तो संपूर्ण अनुभव नहीं था यत्चित अनुभव ही था यदि अनुभव नहीं होता तो जागने के बाद में वो अनुभव नहीं कर सकता था कि मैं सुख में था मुझे कुछ भी पता नहीं है तो इसका मतलब है कि सच्चिदानंद रूप का उसे सृष्टि में आने के पहले कुछ कुछ अनुभव था आभास था पंथ पूर्ण अनुभव नहीं था भगवत सेवा का भी अनुभव नहीं था अपना भी पूर्ण अनुभव नहीं था अपने सच्चिदानंद रूप का थोड़ा सा आभास था उस आवाज को जागने के बाद में उसने किंचित मात्रा में प्राप्त किया जैसे ही माया के संपर्क में आया माया के संपर्क में आने पर माया देवी ने उस जीव को मोहित कर लिया और वो अपने सचित आनंद रूप को भूल गया जैसे हल्दी यदि चूने के साथ में मिली तो हल्दी अपने पीले रंग को भुला करके लाल हो जाती है जैसे उसका रूप बदल जाता है अपना रूप छिप जाता है इसी प्रकार जैसे ही यह जीव माया के संपर्क में आया माया के संपर्क में आकर के सच्चिदानंद रूप को तो भूल गया और मैं देव हूं यह अनुभव उसको होने लगा जब उसने मैं देव हूं या अनुभव किया तब ठाकुर बड़े कृपालो ठाकुर ने उस जीव की कल्याण करने के लिए श्री गुरु श्रीमद भागवत इनको कृपा करके जगत में प्रकट करा दिया और गुरु वैष्णव इनकी कृपा के द्वारा उसे अपने स्वरूप का बोध हुआ साधन पद्धति का बोध हुआ और उस साधन पद्धति को प्राप्त करने के बाद में वह जीव फिर भगवत कृपा को प्राप्त करते हुए विराजमान हुआ बोले भगवान ने माया को ही क्यों नहीं रोक दिया जीव को साधन करके बढ़ाए इसकी जगह माया से कह देते ए माया ये जीव मेरा पुत्र है मेरा अंश है मेरा मेरी शक्ति है इस जीव को माया मत तुम मोहित मत किया कर बोले ना भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे भगवान का एक स्वभाव है जिसका जो मूलभूत स्वाभाविक धर्म है तो स्वाभाविक धर्म के साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते माया का स्वरूप है आवरण और विक्षेप करना तो भगवान यह नहीं कहेंगे ए माया तू आवरण करना विक्षेप करना छोड़ दे जीव का अपना स्वरूप है कि जीव अणु है वो विभू नहीं है इसलिए भगवान ना यह भी कहेंगे कि जीव तू विभू बन जा ऐसा भी नहीं कहेंगे जीव सर्वदा अणु ही रहेगा माया का जो स्वभाव है उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है जो उसका स्वभाव है उसके साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते हैं जीव का मूल स्वरूप माया का मूल स्वरूप भक्ति का मूल स्वरूप स्वरूप शक्ति तटस्थ शक्ति और माया शक्ति इनके मूल रूप के साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते है मूल संविधान का जो, जो स्वरूप है उसके साथ में कभी भी छेड़खानी नहीं होगी वो अभिकल होकर के ही रहेगा इसलिए जीव को जो भ्रम प्राप्त हुआ उस भ्रम की प्राप्ति होने पर उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान ने गुरु वैष्णव भागवत इनको कृपा करके प्रस्तुत कर दिया इनके द्वारा जीव जब इनका आश्रय लेकर के विराजमान हुआ तो फिर साधन करके वह सिद्धि को प्राप्त होकर के विराजमान हुआ तो आई नंदतुज किंकरम आपका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है नंद जीव का सर्वश्रेष्ठ जीव का जो निज स्वरूप है वो क्या है है किंगकर वो भगवान का परंतु वो भगवान को भूल चुका है भगवान ने तो उसको माया देवी को दिया इसलिए कि वह अपने स्वरूप को पहचान करके और मेरी सेवा के सुख को प्राप्त कर सके परंतु भगवान ने तो जीव को जो अकृतार्थ था उसको कृतार्थ करने के लिए माया देवी को दिया दंड देने के लिए नहीं जीव दो प्रकार के हैं श्री परमात्मा संदर्भ में जीव गोस्वामी जी निरूपण करते हैं जीवों के दो सुख प्रकार हैं जीव का एक प्रकार है नित्य सिद्ध जीव और दूसरे हैं नित्य बद्ध जीव नित्य सिद्ध जीव है भगवान के पार्षद श्री गरुण विश्वक्सेन चंड प्रचंड कुमुद कुमदेक्षण ये सब भगवान के जो नित्य पार्षद हैं ये अपने आप को ईश्वर कभी नहीं मानेंगे परंतु तो ये नित्य सिद्धि जीव है इनको कभी माया का बंधन है ही नहीं माया की ओर कभी उन्मुख होंगे ही नहीं और इनको सर्वदा से ही भगवत सेवा प्राप्त है परंतु तो हमसरी के जो जीव थे वो जीव उनको भगवत सेवा प्राप्त नहीं थी वे बद्ध होकर के विराजमान हैं जो नित्य बद्ध जीव हैं ऐसे जीवों को भी नित्य शुद्धों के साथ में भगवत सेवा प्राप्त कराने के लिए श्री प्रभु ने हमारे लिए एक प्रोसेस बनाया कि हम माया के माध्यम से होकर के माया के चैनल से होकर के साधन करते हुए जब जाएंगे तब हम पहुंचेंगे कुछ जीव तो ऐसे हैं जो कि नित्य प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो चैनल से होकर के जाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल जब जाएंगे तब जाकर के उनको भगवत सेवा की प्राप्ति होगी तो हमसरी के जो जीव थे श्री चक्रवर्ती जी तृतीय स्कंध में 26 छब्बीसवें अध्याय के पांचवें श्लोक में विशेष रूप से ये सिद्धांत जो है उसका बड़ा सुंदर उन्होंने प्रतिपादन किया कि जीव जो है जो हमसरी के जो जीव है उनको एक चैनल से होकर के गुजरना पड़ेगा एक साधन करके प्राप्त करके पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हम नित्य सिद्धि जीव नहीं है हम गरुण नहीं है हम विश्वसेन नहीं है हम कुमुद कुंभेक्षण नहीं है हम नंद सुनंद नहीं है हम जीव कोटि में हैं तो जीव कोटि के जो सामान्य जीव कोटि के हैं उनको साधन करने पर ही भक्त रेवैनम नहीं थी भक्त रेवइनम दर्शन थी ये कॉन्स्टिट्यूशन भगवान ने बनाया हुआ है एक संविधान बनाया हुआ है इस संविधान के माध्यम से हम जाएंगे इसलिए उन्होंने हमको जगत में भेजा पंथ कृपालु हैं माया के साथ में छेड़खानी करेंगे नहीं जीव को भी विभूनी बनाएंगे किसी के मूल स्वरूप के साथ में छेड़खानी भगवान करेंगे नहीं तो जब यहां पर भेजा तो यहां पर भेजने पर हम साधन करते हुए जब श्री गोलोक को प्राप्त करेंगे बैकुंठ को प्राप्त करेंगे तब अपूर्व अपूर्व सेवा को प्राप्त करते हुए विराजमान होंगे उस स्थिति में भी वैकुंठ पहुंच गए हो उस स्थिति में भी हम नित्य पार्षदों से सर्वदा सर्वदा उनके अनुगत होकर के ही रहेंगे यह नहीं कि उनसे बड़े हो जाए कि अब तो हम बड़े हो गए अब हम तुमको नहीं माने तो जो जीव श्री निकुंज मंदिर में जाएगा मंजिल रूपी प्राप्त हो गया मंजिल रूप प्राप्त होने पर भी रहेगा वो रूप मंजिरी रत्न मंजिरी इनका अनुगत होकर के ही वह सर्वदा रहेगा उनकी समानता फिर भी प्राप्त नहीं करेगा और अनुगत्य निरंतर निरंतर बना रहेगा तो आई नंद तनुज ये सर्वश्रेष्ठ उपास्य किंकरण ये जीव का नित्य स्वरूप हो गया है वो भगवान का दास परंतु तो पचतम माम भोध हम क्योंकि नित्य शुद्ध नहीं थे हम साधन करके ही सिद्ध होंगे इसलिए हमको साधन सिद्ध करके भगवत सेवा प्राप्त कराने के लिए श्री प्रभु ने पहले माया देवी को समर्पित किया पचतम माम जैसे ही हम माया के समुद्र में आए माया के प्रभाव से जीव अपने सचित आनंद रूप को भी भूल गया और माया देवी ने आवरण और विक्षेप अपनी इन दो शक्तियों के द्वारा जीव के सचित आनंद का जो यथा कथनचित ज्ञान था उसको तो आवृत कर दिया और उसके स्थान पर माया देवी ने हमको अध्यास उत्पन्न करा दिया कि मैं देह हूं यह देहाध्यास मनाध्यास इनकी भ्रम की हमको प्राप्ति करा दी कि मैं देह ही हूं जब गुरुजनों की कृपा प्राप्त हुई तब हमने जाना कि नहीं मैं देह नहीं हूं देह प्रभु ने मुझे प्रदान किया है साधन करने के लिए देह मुझे एक नौकर मिला है अब नौकर मिला है तो नौकर का मैं उपयोग करूंगा नौकर को मालिक नहीं बनाऊंगा परंतु तो मैंने एक गलती यह की है कि मैंने देह को ही मालिक बना लिया आत्मा को तो बना दिया है सेवक और देह जो सेवक था, उसको बना लिया मैंने स्वामी ये एक गलती की पांच इस देह का अब भगवत सेवा के लिए उपयोग करते हुए मैं विराजमान हूंगा उसके हिसाब से साधन किया तो पत्थम माम भव माह में संसार रूपी महासमुद्र में पड़ा हुआ था कृपया पंकज चिंतित हो अब मुझे आप समुद्र से निकालिए पंत समुद्र से निकालने से काम नहीं चलेगा कोई समुद्र में डूब रहा है उसके पेट में भी पानी भर गया है तो जब तक पंपिंग करके उसके पानी को आए और पानी उसका निकले नहीं वो दोबारा सांस लेने में है और उसकी सांस चालू जब तक नहीं हो तब तक केवल समुद्र से निकाल करके बाहर फेंकना कितना काम नहीं चलेगा इसलिए कृपया तो पार्थ पंकजस्थ धूली सदस्य पे हो अपने कृपा के द्वारा मुझे अपने चरणार बिंद की प्राप्ति भी कराओ आपकी कृपा इतनी बलवान है कि कृपा के बल पर कृपा चाहे तो सब कुछ हो सकता है इसी तरह से वस्तु शक्ति इतनी बलवान है कि वस्तु शक्ति चाहे तो सब कुछ हो सकता है नाम परम परम बलवान है उनकी शक्ति अनंत होकर के विराजमान तो ठाकुर की कृपा भी अनंत भगवान नाम की महिमा भी अनंत परंत तो दोनों वस्तुएं अनंत अनंत होने पर भी निरगम होने पर भी अत्यंत महिमा वाली होने पर भी और किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रही हैं किसी चीज की उनको आवश्यकता नहीं है जब वे चाहें तो एक क्षण में कृपा कर दें फिर भी साधक का यह कर्तव्य है कि वह कभी भी प्रमाद नहीं करेगा ठाकुर ने उसे ब्रह्मसूत्रों में एक सूत्र आया दूसरे अध्याय में कि कृत अपेक्षा जीव को ईश्वर ने प्रयत्न की अपेक्षा रखते हुए बनाया कि वह कुछ प्रयत्न करे विधि सूत्र है कि विधि और प्रतिषेध इन दोनों का भी पालन करे अब यदि केवल कृपा से ही होता तो यह सूत्र ही नहीं होता परंतु ठाकुर ने विधि और प्रतिषेध ऐसा करो ऐसा मत करो यह शास्त्र में वचन है तो करो मत करो इसका तात्पर्य है कि कुछ ना कुछ शक्ति हमको भी दी है तो ठाकुर की महिमा इतनी बलवान है कि वो चाहे तो अपनी शक्ति को मालिका मालिक कौन वे अपनी कृपा के द्वारा भी पार कर देंगे इसी प्रकार भगवान नाम में भी इतनी शक्ति है कि नाम आवाज मात्र के द्वारा भी पार कर देंगे तो नाम चाहे तो पार कर दे परंतु तो एक सामान्य जो नियम है वो सामान्य नियम ये है कि हमको भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा अन्यथा विधि और निषेध ये दोनों व्यर्थ हो जाएंगे सारी के सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे फिर तो केवल एक बात कह, कही जाती शास्त्र में बस कृपा ऐसा करो ऐसा करो ये जो आदेश है ये आदेश नहीं होता इसका मतलब है कि हमको आदेश का भी पालन करना है और आदेश की भी को भी लेकर के चलना चाहिए इसलिए साधक जो है वो निरंतर निरंतर साधन करते हुए भी विराजमान हो तो सामान्य नियम तो ये है मानना तो यही पड़ेगा कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा परंतु तो कृपा के बिना कुछ नहीं होगा ये मानते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से शास्त्र की आज्ञा की दृष्टि से यह मान करके चलना चाहिए कि साधक को भी अपना स्वयं का भी प्रयत्न करना चाहिए उसे कहीं उत्साह निश्चया धैर्या तत्त्व कर्म निषेवनाथ संगत्यागा सतोवृत्त है भक्ति प्रसिद्ती तो छह जो वस्तु हैं उनके द्वारा भक्ति प्रसन्न होगी और इन सब चीजों का भी आश्रय उसको ग्रहण करना पड़ेगा इसका मतलब है साधक भी कुछ न कुछ करते हुए विराजमान होगा तो यह नहीं कहा जा सकता है कि तुम साधन मत करो साधन भी अब वो तो इसीलिए कभी कभी बड़े कहते कि नहीं सिंह प्रभुशंत ऐसा नहीं माना जा सकता है कि सोते हुए रहे और भजन हो जाए तो कोई भजन ऐसा थोड़ी कि यू ही हो जाएगा हमको भी कहीं प्रयत्नशील होना चाहिए इसलिए कृपा के बल पर प्रमाद पालने ना महा अपराध हो जाएगा यह कहने का तात्पर्य जो कहना निवेदन करना चाहते हैं वो निवेदन करना ये चाहते हैं कि कृपाशत है परंतु शत होने पर भी कृपा को प्राप्त करने के लिए साधक को अपना प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए कृपा में पूरी सामर्थ्य है मालिक का मालिक कौन कभी चाहे तो किसी रस्ता चलते के ऊपर कृपा हो जाए कभी नहीं हो साधक को अपना प्रयत्न अवश्य करना चाहिए साधक के प्रयत्न को भी कहीं छोड़ा नहीं जा सकता है इसलिए कृपा के बल पर प्रमाद पाल लेना या एक गलती होगी कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पालना चाहिए मूलतः जो हम साधन कर रहे हैं वो भी कृपा ही है कृपा का एक रूप ही है क्योंकि कृपा नहीं होती तो साधन ही कैसे करते कृपा नहीं होते गुरु कहां से मिलते कृपा नहीं होती तो मंत्र कहां से मिलते हैं नाम कहां से मिलता तो कृपा के द्वारा साधन जो हो रहा है साधन की जो प्राप्ति हुई वो कृपा से मिली साधन जो किया जा रहा है वो कृपा से किया जाएगा साधन का फल भी कृपा प्राप्त करना है तो कृपा तो सर्वत्र सर्वत्र चलेगी परंतु कृपा के बल पर अपने प्रयास को छोड़ देना यह उचित नहीं है साधक को निरंतर निरंतर लगे रहना पड़ेगा आता श्री श्रीमद् भारती संहिता में बिश्ना जी कहते हैं कि अतोमय रतिम कुरयात श्री संकृष्ण भगवान जिससे में चित्रकेतु को उपदेश देते हुए कह रहे हैं वहां पर संकृष्ण भगवान के वचन है अतोमय रतिम कुर्यात मुझमें रति करनी चाहिए कुरियात विधलिंग का जो प्रयोग है वो ये बतला रहा है कि हमको भी अपना साधन करना पड़ेगा कभी ठाकुर चाहें तो एकदम कृपा हो जाए वैसे सामान्य कर्म जो है वो सामान्य क्रम यही है कि हमको अपने कृपा का भरोसा रखना है साथ के साथ में अपना साधन भी करना चाहिए ठाकुर की कृपा ऐसी है कि हमारा जो जितना साधन अपेक्षित है वो नहीं हो तो एक क्षण में भी सब कुछ हो जाए उनकी कृपा के द्वारा कुछ भी हो सकता है तो ये बात तो अलग है परंतु फिर भी साधक को निरंतर निरंतर कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहना पड़ेगा इसलिए माम भाव माम बुध कृपया तो चिंती हो आप निकालो निकाल करके जो पेट में पानी भर गया है उसको भी निकालो वासना भी समाप्त करो और फिर कृपा करके अपने चरणों में आप हमको डालो हमारा अपना साधन सब कुछ कर लेगा यह कभी संभव है ही नहीं उसमें कृपा ही मुख्य रूप से आवश्यक होकर के विराजमान है इसलिए भाई साधन भी अनिवार्य नहीं है परंतु सामान्य जो पद्धति है वो सामान्य पद्धति यह है कि सात परसेंट काम करेगी भगवान की कृपा बीस परसेंट काम करेगा बस्तु शक्ति नाम की अपनी महिमा है धाम की अपनी महिमा है स्वरूप की अपनी महिमा है गुरु की अपनी महिमा है परसेंट हमको अपना भी साधन करना पड़ेगा अब ठाकुर चाहे तो उनमें इतनी सामर्थ्य है कि 20 जो हमारा साधन है वो 20 परसेंट नहीं हो 5 परसेंट भी कृपा कर ले कृपा साठ की जगह तब 75 परसेंट हो जाए जो प्राप्ति है वो साध की जगह कृपा उस समय प्रभावशाली हो जाएगी पिछहत्तर परसेंट हमारा साधन रहा केवल पांच परसेंट कभी कभी तो ऐसा होता है हमारा साधन जीरो परसेंट है तब भी कृपा पूरी कृपा करसेंट बन जाएगी और वस्तु शक्ति जो है वो वस्तु शक्ति धाम की शक्ति वो कहीं कृपा करते हुए अपूर्व से विराजमान हो जाएगी परंतु सामान्य जो नियम है जो संविधान है वो संविधान यही कहता है कि साधक को भी कहीं कृपा के बल पर प्रमाण नहीं पालना है उसे सदा सदा भगवत भजन करना चाहिए और ये ही सर्वत्र विधिलिंग के द्वारा शास्त्र यही कहते हैं अतो मई रतिमें रति करो मुझमें भक्ति करो तो ये जो वचन है ये वचन निरंतर निरंतर ही बता परंतु तो कृपा के बिना नहीं होगा कृपा को छोड़ करके यदि कोई ये विचार को करे कि मैं अपने बल पर कर लूंगा तो नहीं होगा तो कृपा का ये जो रहस्य है उस कृपा के रासे को भी कहीं समझना चाहिए और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहीं अपनाते हुए चलना चाहिए और श्री किशोरी जी स्वयं ये कह रही हैं अब यहां पर बिरहमे व्याकुल होकर के किशोरी जी के वचन है कि कंकर्य कार्य पदवी में अपे नाह मीशे कि मैं तो श्याम सुंदर की किंकरी बनने लायक भी नहीं हूं मेरी अपनी एक सामर्थ्य नहीं है कि मैं किंकरी भी बन जाऊ तुम जन शतई तपसोर जीते हाय हाँ, श्री श्याम सुंदर की किंकरी बनने के लिए भी यदि मैं प्रयत्न करूं यश अर्ज तुम उस किंकरी पद को प्राप्त करने को, को अर्जित करने का मैं यदि प्रयत्न करूं तो जनशतई तपसुर जितेनो सौ जन्म तक यदि मैं जन्म शत ही एक बचन का नहीं सैकड़ों सैकड़ों जन्मों तक यदि करती हुई विराजमान हूं तब भी कार्य कैंकर नाहम ईशे मैं अपने बल से श्री श्याम सुंदर की किंकी नहीं बन सकती हूं ये ऐसी किशोरी जी के बिरा में वचन है सिद्धांत मत समझ लेना किशोर जी जी और श्यामचंद्र कोई अलग थोड़ी है परंतु तो में कह रहे हैं परंतु तो हम लोगों के लिए एक उपदेश हो गया कि हम अपने साधन के बल पर ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते साधन को छोड़ना भी नहीं चाहिए और साधन का बल भी नहीं है हमारे पास में साधन है भी नहीं और साधन हो भी तब भी उसका बल नहीं है दोनों बातें तो कईकर अपने हम ईशे हम किंकरी बन, मैं बनने की अधिकारी नहीं हूं यश किंकरी को प्राप्त करने के लिए जनशतई सैकड़ों सैकड़ों जन्म लेने पर भी और वो भी तब करके भी करके मैं प्रयत्न करूं तब भी प्राप्त नहीं कर सकती हूं तेन ब्रजेंद्र त्रिजांक पाल लिया इसलिए हे परंतु तो आज श्री श्याम सुंदर को देखो कि उन्होंने कितनी मेरी ऊपर कृपा की कितने तो हृदय से लगा करके रखा ब्रजेंद्र तने ब्रजेंद्र तनय कहकर कहां तो मेरी दशा और कहा ये ब्रजेंद्र तनय होकर के विराजमान कितने ऊंचे पद के ऊपर वे विराजमान है मुझे तो तने पद के ऊपर विराजमान है और मैं अत्यंत अत्यंत तुच्छ होकर विराजमान हूं ये तने शब्द का प्रयोग करके श्याम सुंदर कितने दुर्लभ हैं मुझे इस बात को श्री श्रीकिशोरी जो कहीं दीनता में कह रही हैं कि आज दुर्लभ जो शाम सुंदर उनमें मेरी प्रीति हुई परंतु तो उन्हीं शाम सुंदर ने भी निजांक पाल लिया मुझे अपने हृदय से लगा करके पाल्या करता मेरे ऊपर अनुग्रह किया हाय हाय हाँ, मुझे धिक्कार है कि फिर भी मैंने श्याम सुंदर से मान किया दोबारा सुनने के कंकरे कार्य पदवी में अपना हम ईशे मैं तो किंकरी के कार्य को करने के अधिकारिणी भी कभी नहीं थी परंतु ज तुम जनशत ही तपसोर्जित इस कंकरी के कार्य को यदि मैं सो जन्म तक तप करके भी प्राप्त करना चाहू तो तप उर्जित होकर के भी मैं श्याम सुंदर की किंक बन सकने के कार्य को प्राप्त करने में न ईशे समर्थ नहीं हूं समर्थ नहीं हूं परंतु तेन ब्रजेंद्र त्याम सुंदर की उदारता देखो हाय वे ब्रज के राजा होकर के विराजमान है फिर भी अंक पाल लिया उन श्री श्याम ने निज अंक माने अपने हृदय उनसे मुझे लगा करके रखा मुझे अपने हृदय में उन्होंने स्थान प्रदान किया पाल्या करता हाय तदप्क बतमान बत बतमान्छत हाय मुझे धिक्कार है कि मैंने श्याम से मानम ईच्छत शाम सुंदर से मांग किया मांग चाहा, और मांग करके मैं विराजमान हुई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे अत्यंत अत्यंत निर्वेद विषाद ग्लानी दैन त्रास इन सारे भावों का जो समूह है वो समूह यहां पर एक साथ आ गया है और उसमें अपनी कहीं स्मृति के भाव छिपे हुए हैं याद के भाव छिपे हुए हैं कभी चिंता के भाव हैं फिर श्याम सुंदर की कृपालता उसका धैर्य भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है कभी उत्सुकता अपूर्व से बिराजमान है तो तैतीस जो संचारी भाव उनमें निर्वेद विषाद ग्लानि, दैन्य त्रास स्मृति चिंता धैर्य ये असुया ये जितने भी भाव वो एक साथ मिलकर के उन भावों का जो सम्मिश्रण है वह अपूर्व रूप से श्री प्रिया के आ, मुख से प्रकट हो रहा है एवं श्रुतम मुहश्रुतभतीशु तासु स्वे दौघ पुत्र पुतल निवास सखी विशाखा चेष्ट ते त्वमितम ब्री सब शब्द बाष्पान बवरषद अनम ऐसी जैसे ही श्री किशोर जो कहने लगी और जो व्याकुल होने लगी अब विशाखा पे नहीं रहा और श्री विशाखा सामने प्रकट हो गई और श्री प्रिया जो व्याकुल हो रही है उस समय प्रिया को अपने हृदय से शिव विशाखा जी ने लगा लिया और धैर्य देती हुई कह रही हैं एवं बहुश्रुतवतीसु ऐसे जब बार बार सुना चिराय तासु बहुत देर तक चिराय माने बहुत काल तक तासु श्रुतवतीसु उन श्री राधिका के वचनों को जब श्री विशाखा ने सुना तब स्वेद भा आज श्री विशाखा श्वेद की अधिकता से युक्त होकर के विराजमान हो, हो गई श्वेद माने पसीना उनका ओघ माने प्रवाह पसीने की जो बाह आई उस ओघ के कारण पुतल निभास जैसे कोई पुतली एक साथ पानी में डूबो दी गई हो ऐसे श्री विशाखा के श्री अंग में एकदम प्रश्वेद आए हैं और विशाखा स्वयं पुतली जैसी हो गई है जड़ता अवस्था भी उत्पन्न हो गई है तो श्वेद और जड़ता ये दो जो अवस्थाएं हैं, वो श्री विशाखा में उत्पन्न हो गई हैं, तो श्वेद पुतल नभा पसीने जो जल में डूबी हुई हो ऐसी पुतली के समान श्री सखी विशाखा विराजमान हुई अर्थात उनमें जड़ता और प्रश्वेद ये दो सात्विक भाव अत्यंत अत्यंत उत्पन्न हो रहे थे और वे सखी विशाखा उस समय बोली कि किम चेष्टते त्विथि बोले अरे सखी तू ये क्या कह रही है क्या कह रही है ऐसा क्यों आचरण कर रही है किम चेष्टते इति ऐसी चेष्टा तू क्यों कर रही है ऐसा कहते हुए सशब्दम अरे ऐसा नहीं अरे राधे अरे राधे ऐसे शब्द करते हुए ऐसा मत कहे अरे मत कहे बाष्पान बबरषद श्री विशाखा जी झरझर आंसुओं को बहाने लगी हैं किम चेष्टते त्व इति ऐसा क्यों तू करती है ऐसा आम ब्रुति राधिका से कहती हुई सशब्दम इन्होंने शब्द करते हुए आंसुओं को बहाया और और उस समय श्री राधिका जो हैं उन राधिका के अंकपुरम अनेथ मान ये जब राधिका से मिली तो राधिका ने भी श्री विशाखा को गले से लगा लिया और अन्य अथ माने विशाखा राधिका से मिल रही है और अर्थ शब्द के द्वारा दिखा रही है कि श्री राधिका भी विशाखा से एकदम लिपट गई और लिपट करके मिथो अंक पूरम मिथा माने परस्पर दोनों सखी दोनों के अंकपुरम दोनों को गले से लगाती हुई विराजमान हो गई है पुनः एवं बहुश्रुतमती श्री विशाखा ने एवं माने राधिका के इन बचनों को मुश्रित बतीसू जब बार बार सुना चिराय बहुत देर तक सुना तब स्वेदल निभासु उस समय श्वेद की पुतली के समान उस समय सारी की सारी सखीगण हो रही थी जितनी भी सखीगण है वे श्वेद की ओघ माने बाघ उनकी पुतली के समान सब की सब हो रही हैं माने वहां पर तीन जननी तो भीतर ही हैं श्री राधिका विशाखा और पौर्णमासी जी ये तीन तो मान भवन के भीतर हैं बाकी की जितनी भी सखी हैं वे बाहर भी, भी हैं परंतु सुन तो सब रही हैं तो सबकी सब श्वेद के ओघ माने बाघ में पुतली के समान हो गई हैं भीगी हुई पुतली के समान हो गई हैं उस समय सखी विशाखा सखी माने श्री राधिका को विशाखा ने उस समय गले लगा लिया और यह कहा विशाखा सखी से क्या बोली कि चेष्टते अरे राधिका सखी ऐसा क्यों कह रही है सखी राधे ऐसा मत कह मत कहे इत ब्रबी ऐसा कहते हुए सशबास बदब बबर शो श्री विशाखा ने आंसुओं को बहाना शब्द करते हुए मान उच्च स्वर से विलाप करते हुए श्री विशाखा ने आंसुओं को बरसाया और आंसुओं को बरसा करके अनेथों अन्य माने श्री राधिका ने भी श्री विशाखा को गले से लगा लिया दोनों मिलकर के विराजमान हुए हैं आगत्य आगत्यमान निल्याणमास्या विशाखा मोदिखा राधे मुदिता वसती उस समय विशाखा उशाखा मान निलया अथ पौर्णमा लब्ध्वन मोदन राधिकया विशाखा श्री विशाखा जो है वे पौर्णमासी लब्धवान मोदनम पौर्णमासी जी ने जिसका अनुमोदन प्रदान कर दिया है वे श्री विशाखा राधिकेया श्री राधिका को साथ में लेकर के मान निर्यात आगत्यो मान भवन से बाहर निकल आई तो विशाखा मान विशाखा जी श्री पौर्णमासी लुमोदासी जी ने उस समय कहा मासी जी तो भीतर भीतर कमरा में कोठरी में मांग कोठा में है तो मांग कोठा में मांग मानकुंज में जहां श्री विशाखा जी पौर्णमासी जी और विशाखा विशाखा दोनों गई हैं राजा का वहां है उस समय श्री पौर्णमासी जी ने लब्धान लब्धानुबोधनम श्री विशाखा को आदेश प्रदान किया अनुमोदन किया कि इनको पहले कमरे से बाहर निकालो ये यह अंधेरे में जो बैठी हैं इस कुंज से इनको बाहर ले आओ सब सखियों के सामने ले आओ तो उस समय लब्धान पौर्णमासिया लब्धानुमोधनम उस समय श्री राधिका को साथ में लेकर के श्री विशाखा आगत्य मान निर्लयात मानन निर्लयात आगत्यो मान भवन से बाहर निकल करके आ गई और उस समय जितनी भी अन्य सखी हैं है राधेन्दुकांत मुदिताम बसती मुखेताम कुरती उस समय श्री राधिका की इंदुकांति राधिका का मुख चंद्रमा के समान विराजमान था उस राधिका के चंद्रकांति के समान मुख को देख करके मूल्यताम जितनी भी सखीगण हैं, वे सखी गण उस समय सखी समूह मूल्यताम अपूर्ण रूप से आनंदित हो गया सखियों का समूह श्री राधिका की मुखकांति का दर्शन करके अत्यंत आनंदित हो गया है बसती मुखे उस समय जो भवन था उस भवन के मुख में द्वार के ऊपर जो सब सखीगण बैठी थी वहां पर वसती मुखे माने द्वार के आगन में जब श्री राधिका आ गई हैं उनका मुखदर्शन करके सब लोगों को परम आनंद आनंदित हुआ और अलम कुबले मुदमा चकारो उस समय पूरे कुबले में माने संपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर कु माने पृथ्वी वालय माने समूह उस समय संपूर्ण पृथ्वी समूह पर माने पूरी ब्रिज मंडल ब्रिज भूमि में मुदम आचारो सर्वत्र आनंद आनंद फैल गया इस रस को जानने वाला जितना भी समूह था उस सम में परम आनंद फैल गया तो विशाखा के द्वारा विशाखा उस समय पौर्णमासी लब्धानुमोदन पौर्णमासी जी से अनुमोदन को प्राप्त करके अनुराधिक श्री राधिका को साथ में लेकर के मान निलयात निर्यात आगत से बाहर निकली और बसती मुखे उस भवन के मुख में माने भवन के दरवाजे पर जब श्री राधिका आई हैं तो राधेन्द्र कांत मुदिता उस समय श्री राधिका की अंगकां मुख कांति से सब सखी गणों का समूह सखी मंडली सखी तती अपू रूप से मुदित हो गई है और ऐसी सखियों को मुदित करते हुए कुवले मुदम कुवले उस नुकुंज भूमि में सब लोगों ने मुदम आचारो अपूरूप से सर्वत्र आनंद को फैला दिया मुद्र जो है उसको मुदम माने आनंद को आचार मन सबने सम, आनंद का अनुभव किया सब लोग अपूर्प से आनंदित हुए हैं पाम अश्वकोप समयात अमृतम दुधाना नव्याम घनश्री मथाले दृगा कृष्णा संलंभ्य तत्व मा महाशुचि सूर्य तप्ता धारा सहस्त्र मवहक क्षण मुश्न शीतम अब ताम आश्वकोप ताम आश्वकोप समयात इस तरह से संधि है उस समय सखियों की जो दृष्टि वो तो है यमुना जी जितनी भी सखियों की दृष्टि है वो है यमुना जी यमुना जी ही हो गई मानो एक काला बादल उस काले बादल ने सखियों की दृष्टि ने आज श्री राधिका के ऊपर आंसुओं की वर्षा की मान श्री राधिका को देख करके सब सखीगण उस समय रुदन करने लगी यह एक सामान्य भाव है बस इतना सा भाव कहना है कि श्री राधिका को देकर के सबकी आंखों में आंसू बरस पड़े तो इसके लिए एक रूपक देख दे रहे हैं कि सखियों की दृष्टि मानो यमुना है और उस यमुना से मानो आज वर्षा होने लगी अब मुना से कैसे वर्षा होगी बोले यमुना से काले बादलों के रूप में वर्षा होने लगी तो सखियों के नेत्र हो गए काले बादल सखी अपने आप में हो हो गई हैं, जैसे यमना और उनके नेत्र गए काले बादल उन काले बादलों ने अमृत की वर्षा की अमृत की वर्षा कहा की बोले श्री राधिका का हृदय या मुख हो रहा था उस समय अत्यंत उष्ण जेठ का सूर्य जेठ के महीने का ज्य महीने का ग्रीष्म ऋतु का सूर्य और उस सूर्य से ये सब सखीगण जैसे तप्त तो हो रही थी तो उस समय सूर्य से तप्त तो सखीगणों के नेत्रों से आंसू उसी प्रकार से गिरे जैसे कोई एकदम तप्त तो हो रहा हो और फिर उसके ऊपर वर्षा हो तो वर्षा होकर के जैसे उसको संतोष की प्राप्ति हो जाए ऐसे ही इन सखियों के नेत्र से आंसू जो गिरे उन आंसुओं से सब को परम शांति की प्राप्ति हुई अब ये आंसू भी कैसे हैं बोले आंसू भी ठंडे और गर्म दोनों हैं ठंडे और गर्म दोनों आंसू हैं यहां पर गर्म आंसू हैं श्री राधिका का कष्ट देख करके और ठंडे आंसू हैं कि अब ये बाहर आ गई हैं आनंद के तो आनंद के आंसू ठंडे होते हैं आंसू दोनों दो प्रकार के कहे गए हैं अब पता नहीं जिन्होंने अनुभव किया होगा उन्होंने किया होगा संतगण कहते हैं कि आनंद के जो आंसू हैं उनका ताप ठंडा होता है और आनंद के आंसू प्रायः अधिकांश में अपेक्षाकृत आंख के बीच से निकलते हैं वो आनंद के आंसू हैं जो दुख के आंसू हैं वो कौन, से, कौन से निकलते हैं ऐसा कभी कभी कहते हैं एकदम तो नहीं होगा परंतु तो कहीं ये आ, बड़े लोग कहते रहे हैं कि आ, जो सुख के आंसू हैं वे नेत्र के बीच से टपकते हैं उनका तापमान भी ठंडा होता है और दुख के जो आंसू हैं वो कोने से टपकते हैं और उनकी विघर्म होती है अशुधारा और दुख की अशुधारा दोनों की अशुधारा में कहीं थोड़ा सा तो यहां पर सखियों में दुख और सुख दोनों एक काल में उत्पन्न हो रहा है इसलिए उनके नेत्रों से आनंद की जो अशुधारा है वो भी बह रही है साथ ही साथ में दुख जो है वह दुख तो था ही तो दुख की अश्वधारा भी है और आनंद की अश्वधारा भी विराजमान हो रही है तो धारा सहस्त्र मवहत क्षण उष्ण शीतम उनके उष्ण और शीत ये सहस्त्र सस्त्र धाराएं सखियों के नेत्रों से बहने लगी आशु समया अमृतम दुधाना उस समय जितने भी सखी गण है वे आस्वकोप समय आती श्री राधिका में जितना भी समय क्रोध रहा माने मान की भावना जितनी समय तक श्री राधिका में रही उस समय श्री सखी गण जो है उनके नेत्रों से गर्म गरम आंसू बह रहे थे तो स्वकोप समेत अमृतम दुधाना ये जो सखीगण थी श्री प्रिया ने जितनी देर क्रोध धारण किया हुआ था उस समय उनके नेत्रों से अमृतम दुधाना अमृत जो है वो अमृत की धारा बहती हुई विराजमान हो रही थी नव्याम घनश्रीयम अथाल दृगा वृंदा कृष्णा और उस समय इन आले कृष्णा सखी रूपी यमुना सखी तो हो गई यमुना इन सखी रूपी यमुना से घनिष्म नेत्र रूपी जो आंसू हैं वो नेत्र रूपी बादलों से वर्षा होने लगी तो जब तक श्री प्रिया मान मंदिर में रही तब तक सखियों के नेत्रों से आंसू बहने लगे बहते रहे निरंतर निरंतर बहते रहे इसी बात को कह रहे हैं कि सखी हो गई यमुना उनके नेत्र हो गए बादल उनसे आंसू बहते रहे कब तक बोली जब तक श्री राधिका मान मंदिर में रही ताम आ माने तब तक जब तक के स्वकोप समय आ श्री राधिका में क्रोध विराजमान रहा उस क्रोध के समय तक पूरे पूरे जब तक क्रोध विराजमान रहा उनका मान शांत नहीं हुआ तब तक अमृतम दुधाना अमृत अम्र्त को बहाती हुई सखियों के नेत्रों से वर्षा होती रही सखी हो गई श्री यमुना यमुना से उत्पन्न होने वाले जो नेत्र हैं वो हो गए यमुना से उत्पन्न होने वाले बादल उन बादलों से निरंतर निरंतर वर्षा होती रही यमुना ही बादल बनकर के निरंतर निरंतर वर्षा करती रही तो यमुना से उत्पन्न होने वाले नेत्र रूपी बादलों से वर्षा निरंतर निरंतर होती रही और सारी श्री उस समय सारी सखी निरंतर निरंतर आंसू बहाती हुई विराजमान है संलभ्य तत्कलम महाशुच सूर्य तप्ता और वर्षा कहां हो रही है श्री राधिका पर श्री राधिका कैसी हैं? तत्कलम महाशुच सूर्य तप्ता उस समय तत्कलम मान कृष्ण के विरह को प्राप्त करके जो महाशुचि शुचि कहते हैं जेठ के महीने का जो सूर्य है उस जेठ के के महीने सूर्य उसके समान जो तप रही थी वैसे भी ब्रश्वानंद नहीं है ब्रष का भानु जो है उसकी ही यह पुत्री होकर के विराजमान माने परम तेजस्वी श्री ब्रशवान बाबा उनकी पुत्री है तो महाशुचि सूर्य तप्ता महाशुची काल का जो सूर्य है जेठ के महीने का जो सूर्य है उससे तप्त जो सखीगण थी उनके नेत्रों के ऊपर उनके नेत्रों से आंसू बहती नहीं और धारा सहस्त्र महवत उस समय श्री राधिका के महासूर्य महातें हुए जेठ कालीन सूर्य से ये सारी की सारी सखीगण एकदम तप्त तो होकर के विराजमान थी उनके उप, उन श्री सखियों के ऊपर और राधिका के ऊपर दोनों के ऊपर इन सखियों के नेत्र रूपी बादलों ने अपूर्व से वर्षा की तो स, श्री सखीगण यमुना के समान हैं उनके नेत्र हैं बादल के समान श्री राधिका हैं सूर्य के तपते हुए ताप के समान उनसे श्री राधिका भी व्याकुल हैं और सखीगण भी व्याकुल हैं आज सखियों के नेत्रों ने आंसुओं की वर्षा करके राधिका को भी शांत किया शीतल किया और अपने आप को भी शीतल करते हुए विराजमान हुई जब शीतल करते हुए विराजमान हैं, तो इनमें एक और हर्ष के आंसू भी निकस रहे हैं और एक और ताप दुख के आंसू भी निकल रहे हैं जो हर्ष के आंसू हैं वे शीतल हैं जो विरह के आंसू हैं वे उष्ण उष्ण हैं। ऐसे शीत दोनों के दोनों आंसूओं को क्षण क्षण में बहाती हुई ये बिराईमान हो रही हैं। कभी विरह का भाव आता है तो गर्म आंसू निकलने लगते हैं कभी आनंद का भाव आता है तो गोपियों के नेत्रों से ठंडे जो आंसू हैं सुख के आंसू वो निकलते हुए बिराइमान हो जाते हैं इसी भाव को इन पंक्तियों में देखेंगे उस समय ताम मानी राधिका के ऊपर धारा सहस्त्र अवहत इन सखियों ने सैकड़ों सैकड़ों आंसुओं को बहाया ये सखी कैसी थी कि आंसू कोप समयात अमृतम दुधानम इन सखियों का समूह स्वकोप स्वकोपयात आमाने पूरी तरह से स्वकोप समयात अपने क्रोध के समय पर अर्थात श्री राधिका जितनी देर क्रोध कर रही थी उतने पूरे समय तक ये निरंतर निरंतर आंसू बहाती हुई विराजमान रही कहा से आंसू बाहर रही हैं बोले नग व्याम घनश्रिय श्रीयम अथाल दृगाल कृष्णा इन सखी आल माने सखी गणों की जो दृक नयन उन नयन रूपी घनश्रियम माने बादलों के माध्यम से ये आंसू बहाती हुई विराजमान हो रही हैं ये आल कृष्णा ये सखी यमुना के समान होकर के विराजमान हैं इनके नेत्र रूपी बादलों से जब तक श्री राधिका ने क्रोध किया तब तक अमृत की वर्षा करते हुए ये विराजमान हुई हैं और संलभ्य तत्क्रम महासुच सूर्य तप्ता ये श्री राधिका जो के महाशुची सूर्य के समान विराजमान हैं अर्थात अत्यंत अत्यंत तप्ती हुई सूर्य के समान श्री राधिका जो विराजमान थी उनसे सखी गण भी तप्त तो होकर के विराजमान थी इन्होंने धारा श्री सहस्त्रा के ताप के कारण तो इन्होंने गर्म धारा को उत्पन्न किया और अपने आनंद के कारण ठंडी जो धारा है उस ठंडी धारा को प्रकट किया राधिका का दुख देख करके तो इनके नेत्रों से गर्म आंसुओं की धारा निकल रही है और अपने सुख का विचार करके श्री राधिका को शांति हो गई है मान शांत हो गया है यह विचार करके आनंद में अब इनके नेत्रों से ठंडी जो धारा है वो बहती हुई विराजमान हो रही है ऐसी इन सखियों ने धारा शहस्त्र अवहत शहस्त्र शास्त्र जो धाराएं हैं उन धारा को अवहत माने प्रवाहित किया क्षण उष्ण शीतम उष्ण शीत धारा है उसको बहाती हुई ये विराजमान हुई आल कृष्णा सखी रूपी यमुना में यमुना में नव्याम घनश्रियम नए बादल की शोभा धारण करने वाले जो नेत्र रूपी ध्रव रूपी बादल हैं उन बादलों से पहले तो आकोप कोप समयात। जितनी देर श्री राधिका का क्रोध रहा उतने समय तक अमृतम दुधाना आंसों से गर्म पानी की वर्षा करते हुए ये विराजमान हुई और अब श्री राधिका जब क्रोध शांत करके विराजमान हैं तब आनंद के आंसुओं की वर्षा कर रही हैं संल्य तत्कल महाशुच सूर्य तप् इन्हों बादलों ने जब ये देखा कि श्री राधिका और सखीगण ये दोनों की दोनों श्री राधिका के जेठ मास के ग्रीष्म सूर्य से अत्यंत अत्यंत तप्त हैं उस समय निरंतर निरंतर वर्षा बहाने के लिए वर्षा डालने के लिए आंसू बरसते रहे और अब श्री राधिका को सुख देख करके इनकी जो आंखें हैं वो अब उष्ण और शीत दोनों प्रकार के जो बादल है, हैं धाराएं उनको बरसाती हुई विराजमान हो रही हैं एक काल में उष्ण शीत दोनों जो धाराएं हैं उनको बहाती हुई ये विराजमान हो रही हैं और ये कोई अमृत को ही प्रकट करती हुई बिराईमान हो रही हैं। तस्यापटम पटम तस्म लुठंत में काम अब श्री राधिका जो व्याकुल हो रही थी कोई जो सखी बुदौी तस्यापटम पटम तस्म कोई श्री राधिका के वस्त्र को संभाल रही है श्री प्रिया तो व्याकुल हो रही हैं। लुठंत बेकाम जो दुपट्टा लुढ़क रहा है कोई सखी उनके पठ को संभालती हुई विराजमान हो रही हैं काचिन निरास्थ निरास्थ अलो ज्वल चालो और कोई ने निरास्थ माने भौरों को दूर किया निरास्त माने दूर किया किनको अल माने भवनों को काचिन निरास्थ निरास्थत अल किसी ने निरास्थत माने दूर किया अल माने भवनों को अंचल चालने अंचल हिलाकर के किसी ने भवनों को दूर किया मध्य दधार कर पद्म युगे न किसी ने अपने दोनों हाथ से श्री राधिका की कमर को पकड़ा क्ष लटपट चरणों से चल रही हैं तो कोई दौड़ करके श्री राधिका की कमर पकड़ करके विराजमान हुई कि कहीं ये हो करके गिर नहीं पड़े तो मध्य दधार कर मध्य माने कमर मध्य माने कमर भाग कटी का जो भाग है उस कटी को दधार करप युगेन चांद एक सखी ने श्री राधिका की कमर को अपने हाथ से पकड़ा धन्यम भरणिम रत्नम मानो आज ये परम परम धन्य है कि प्रणय नामक रत्न को ये इह। ये इरणी भरणीम इह ये आज प्रणय रूपी रत्न को भरण करती हुई संभालती हुई विराजमान हो रही हैं तो धन्यम इह यत भरणी अक्षर आज प्रणय रूपी जो रत्न है उसको ये धारण करती हुई यहां विराजमान हो रही हैं ये धन्य होकर के विराजमान है अब सब अपना दुख भूल गए और तो अब सेवा प्रवीणता सखियों की जो सेवा प्रवीणता है उस सेवा प्रवीणता को दिखा रहे हैं कि तस्पटम घटे तिस्म लुठं तमे काम कोई श्री राधिका का, का जो पल्लू नीचे गिर रहा है उस नीचे गिरते हुए पट को संभालती हुई विराजमान हो रही हैं तो पटम लुठंतम लुठंतम मान लुढ़कते हुए पटम माने श्री राधिका के ओरनी उस ओरनी को कोई संभालती हुई विराजमान हो रही हैं तस्या पटम राधिका के पट को घटेती मैंने संभालती हैं लुठंतम एकम जो नीचे लुढ़क रहा है निराश निरात अल न कोई बार बार भोरे श्री राधिका के ऊपर जो आ रहे हैं उन भोरों को निरास्थत मन दूर कर रही हैं यहां पर अली कहकर के, के अली भी और अली के द्वारा कहीं अथशोक्ति अलंकार में वर्णन किया जा रहा है जो अलकावली है वे अलकावली ही अली हैं जो केश मुख्य ऊपर आ गए थे उन केशों को भी निराशत उनको भी ऊंची सरकाती हुई ऊंची कान के ऊपर सर, सरकाती हुई टांगती हुई विराजमान हुई केश जो सामने आ रहे हैं उनको ऊंचा चढ़ाती हुई विराजमान हो रही हैं। तो काच निराश अलनो अलना अंचल चालने नो, कोई भोरे जो है उनको अंचल उनको हिलाकर के पंखा करके को दूर करती हुई विराजमान हो रही है तस् कर पद्म युगेन कर पद्म युगेन माने अपने दोनों हाथ से मध्ये दधारो कोई श्री राधिका को कमर से पकड़ती हुई विराजमान हो रही हैं धन्यम भगणी आह ये सकीरण परम परम धन्य हैं जिन्होंने आज प्राप्त किया है किसको प्राप्त किया अक्षर पुण्याक्षरत्नम जिन्होंने प्रणय नामक रत्न को प्राप्त किया ये सखीगण गण परम परम धन्य होकर के विराजमान इन सखियों की कोई तुलना नहीं कर सकता है ये सखी अपूर्व अपूर्व श्रेष्ठ होकर के ही विराजमान हैं इन सखियों का कोई तुलना नहीं है ये सखी परम्परम परम धन्य होकर के ही विराजमान हैं ऐसे इन सखियों की महिमा का गायन किया अब श्री प्रिया जी जो है वो प्रिया जी पौन जी इन दोनों की जो आपस में वार्तालाप उस वार्तालाप का आगे वर्णन करेंगे बोलवृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि हरी गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय नई गौर हरि